श्री श्री चैतन्य चित्तावली श्री श्री श्रीनिवासाचार्य जी गौरशक्तिधरम सौम्यम सुंदरम सुमनोहरम गोपालानुगतम, अनुगतम श्री निवासम नमाम्य हम जो साक्षात श्री चैतन्य देव के प्रेम के दूसरे विग्रह समझे जाते हैं जो चैतन्य देव के ही समान सुंदर सौम्य और लोगों के मन को हटात अपनी ओर आकर्षित करने वाले थे उन आचार्य प्रवर श्री गोपाल भट्ट जी के प्रिय शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ आचार्य श्रीनिवास जी के पूजनीय पितृदेव श्री चैतन्य दास वर्धमान जिले के अंतर्गत चाकंदी नामक ग्राम में रहते थे वे श्री चैतन्य देव के अनन्य भक्तों में से थे असल में उनका नाम तो था गंगाधर भट्टाचार्य किंतु श्री चैतन्य के प्रेम बाहुल्य के कारण लोग इन्हें चैतन्य दास कहने लगे थे महाप्रभु जब गृह त्याग कर खटुआ में केशव भारती के स्थान पर सन्यास दीक्षा लेने आए तब वहाँ उनके दर्शनों के लिए बहुत से आदमी आए हुए थे उन आगत मनुष्यों में भट्टाचार्य गंगाधर जी भी थे उन्होंने यह हृदय विदारक दृश्य अपनी आँखों से देखा था बस उसी शोक में ये पागलों की तरह हा चैतन्य हा चैतन्य कहकर फिरने लगे तभी से वे चैतन्य दास के नाम से पुकारे जाने लगे ईश्वर की इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है वृद्धावस्था में चैतन्य दास जी को संतान का मुख देखने की इच्छा हुई विवाह तो इनका बहुत पहले ही हो चुका था इनके धर्मपत्नी से श्रीलक्ष्मी प्रिया जी बड़ी ही पति पतिपरायणा सतीसाध भी नारी थी वे अपने पति को संसारी विषयों से विरक्त देखकर खिन्न नहीं होती थी पति की प्रसन्नता में ही ये अपनी प्रसन्नता समझती इस वृद्धावस्था में दंपति को पुत्र दर्शन की लालसा हुई दोनों ही पति पत्नी पुरी में महाप्रभु के दर्शनों के लिए गए महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जो पुत्र होगा उसमें हमारी शक्ति का अंश रहेगा वह हमारा ही दूसरा विग्रह होगा महाप्रभु का वरदान अन्यथा थोड़े ही हो सकता था इसके दूसरे ही वर्ष लक्ष्मी प्रिया जी ने चाकंदी में एक पुत्र रत्न प्रसव किया माता पिता ने उसका नाम रखा श्रीनिवास वे ही श्रीमान निवास आगे चलकर श्रीनिवासाचार्य के नाम से भक्तों में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए श्रीनिवास बाल्यकाल से ही बुद्धिमान सुशील सौम्य और मेधावी प्रतीत होते थे 17 17-18 वर्ष की अल्पावस्था में ही ये व्याकरण काव्य तथा अलंकार शास्त्रों में पारंगत हो गए थे इनकी नंदसाल जाजी ग्राम में थी इनके नाना श्री बलरामाचार्य भी परम भक्त और सच्चे वैष्णव थे इनकी माता तो बड़ी पति पतिपरायणा और चैतन्य चरणों में श्रद्धा रखने वाली थी बाल्यकाल से ही उसने अपने प्रिय पुत्र श्रीनिवास को चैतन्य लीलाएं कंठस्थ करा दी थी बच्चे के हृदय में बाल्यकाल की जमी हुई छाप सदा के लिए अमिट ही हो जाती है श्रीनिवास के हृदय में भी चैतन्य की मनमोहिन मूर्ति समा गई वे चैतन्य चरणों के दर्शनों के लिए छटपटाने लगे एक दिन ये अपनी ननसाल जाजी ग्राम को जा रहे थे रास्ते में श्रीहट्ट निवासी श्री नरहरी सरकार से इनकी भेंट हो गई सरकार महाशय महाप्रभु के अनन्य भक्त थे और गौर भक्तों में वे सरकार ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे पंडित गोस्वामी गदाधर पंडित के ये अत्यंत ही कृपा पात्र थे वे इनके ऊपर बहुत प्यार करते थे श्रीनिवास जी ने सरकार ठाकुर की ख्याति तो सुन रखी थी किंतु उनके दर्शन का सौभाग्य उन्हें आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ था इधर ठाकुर सरकार ने भी बालक श्रीनिवास की असाधारण प्रतिभा और प्रभुपरायणता की प्रशंसा सुन रखी थी और वे उस होनहार बालक को देखने के लिए ललायित भी थे सहता दोनों की रास्ते में भेंट हो गई श्रीनिवास जी ने श्रद्धा भक्ति के सहित सरकार ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया और सरकार ठाकुर ने इन्हें प्रेमालिंगन प्रदान करके प्रभु प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया उन महापुरुष का आशीर्वाद पाकर श्रीनिवास अपनी नंदसाल होकर लौट आए और अपने पिता से महाप्रभु की लीलाओं को बड़े ही चाव से सुनने लगे उन्होंने एक एक करके प्रभु के सभी अंतरंग भक्तों के संक्षिप्त चरित्र जान लिए काल की गति विचित्र होती है चैतन्य दास जी को ज्वर आने लगा और उसी जर में वे इस असार संसार को त्याग कर वैकुंठवासी बन गए श्रीनिवास अब पितृहीन हो गए लक्ष्मी प्रिया पति के शोक में दिन रात रोने लगी श्रीनिवास जी के नाना श्री बलरामाचार्य के कोई संतान नहीं थी ये ही उनकी संपूर्ण संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे अतः ये अपनी माता को लेकर जाजी ग्राम में जाकर रहने लगे इनकी बार बार इच्छा होती थी कि अब कुछ सब कुछ छोड़ छाड़कर कर श्री चैतन्य चरणों की शरण लें किंतु तो स्नेहमय ही माता के बंधन के कारण वे ऐसे कर नहीं सकते थे किंतु एक बार पूरी चलकर उनके दर्शनों से तो इन नेत्रों को कितार कर लें यह उनकी प्रबल वासना थी जाग्राम की भक्त मंडली में इनका अत्यधिक आदर था इस अल्पावस्था में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी अतः इन्होंने अपनी इच्छा सरकार ठाकुर पर प्रकट की सरकार ठाकुर ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा तुम पुरी जाकर श्री चैतन्य चरणों के दर्शन अवश्य करो मैं तुम्हारे साथ एक आदमी किए देता हूँ यह कहकर उन्होंने एक आदमी इनके साथ कर दिया और ये उसके साथ पुरी की ओर चल पड़े श्री चैतन्य देव के प्रेम में विभोर हुए ये अनेक बातें सोचते जाते थे कि श्री चैतन्य चरणों में जाकर यों प्रणत होंगा यो उनके प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट करूँगा एक दिन स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाकर भिक्षा कराऊंगा श्री चैतन्य चरणों के दर्शनों की उत्कट उत्कंठा के कारण ही उनके मन में ऐसे भाव उठ रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक बड़ा ही हृदय विदारक समाचार सुना जिनके दर्शनों की लालसा से हम पूरी जा रहे हैं वे तो अपनी लीला को समरण कर चुके चैतन्य देव इस नस्वर शरीर को छोड़कर अपने नित्य धाम को चले गए इस समाचार को सुनते ही इनका हृदय फट गया दे मूर्चित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े बड़ी देर के पश्चात इन्हें होश आया तब दुखित मन से श्री चैतन्य की लीला स्थली के दर्शनों के ही निमित्त वे रोते रोते आगे बढ़े पूरे में जाकर उन्होंने देखा वह भरीपुरी नगरी गौरांग के बिना श्रीहीन तथा विधवा स्त्री की भांति निरानंदपूर्ण बनी हुई है सभी गौर भक्त गौर विरह में तप्त मछली की भांति तलप रहे हैं गौर ने स्वप्न में ही इन्हें गदाधर पंडित के पास जाने का आदेश दे दिया था पंडित गोस्वामी की ख्याति ये पहले से ही सुनते रहते थे पूरी में ये गदाधर गोस्वामी का पता पूछते पूछते उनके आश्रम में पहुँचे वहाँ उन्होंने विरह वेदना से बेचैन बैठे हुए पंडित गोस्वामी को देखा पंडित गोस्वामी चैतन्य विरह में विक्षिप्त से हो गए थे उनके दोनों नेत्रों से सतत शत्रु प्रवाहित हो रहे थे श्रीनिवास जी हर हाँ चैतन्य करते कहते उनके चरणों में गिर पड़े आंसुओं से भरे हुए पंडित गोस्वामी श्रीनिवास जी को देख नहीं सके उन्होंने अत्यंत ही करुण स्वर में कहा भैया तुम कौन हो इस सुमधुर नाम को सुनाकर तुमने मेरे शिथिल अंगों में पुनः शक्ति का संचार सा कर दिया है आज मेरे हृदय में तुम्हारे इन सुमधुर वाक्यों से बड़ी शांति सी प्रतीत हो रही है तुम श्रीनिवास तो नहीं हो दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए श्रीनिवास जी ने कहा प्रभो इस अधम भाग्यहीन का ही नाम श्रीनिवास है स्वामिन इस दीनहीन कंगाल का नाम आपको याद है प्रभो मैं बड़ा हतभागी हूं कि इस जीवन में श्री चैतन्य चरणों के साक्षात दर्शन न कर सका महाप्रभु यदि स्वप्न में मुझे आदेश न देते तो मैं उसी क्षण अपने प्राणों को विसर्जन करने का संकल्प कर चुका था चैतन्य चरणों के दर्शन बिना इस जीवन से क्या लाभ पंडित गोस्वामी ने उठकर श्रीनिवास जी का आलिंगन किया और उनके कोमल अंग पर अपना शीतल प्रेम में कर कमल धीरे धीरे फिराने लगे उनके प्रेम स्पर्श से श्रीनिवास जी का संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा तब अधीरता के साथ पंडित गोस्वामी ने करुण कंठ से कहा श्रीनिवास अब मैं भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता गौर के विरह में मेरे प्राण तड़प रहे हैं मैं तो उसी दिन समुद्र में कूद इन प्राणों का अंत कर देता किंतु प्रभु की आज्ञा थी कि मैं तुम्हें श्रीमद्भागवत पढ़ाऊँ मेरी स्थिति अब पढ़ाने योग्य तो नहीं रही किंतु महाप्रभु की आज्ञा सिरोधार्य है प्रभु तुम्हें वृंदावन में जाकर रूप सनातन के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आदेश दे गए हैं वे तुम्हारे द्वारा गौर देश में भक्ति का प्रचार कराना चाहते हैं तुम अब आगे लाओ मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूँ इससे पहले तुम पुरी के सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध गौर भक्तों के दर्शन कर आओ पंडित गोस्वामी ने अपना एक आदमी श्रीनिवास जी के साथ कर दिया उसके साथ वे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए सार्भवम भट्टाचार्य राय रामानंद आदि भक्तों के दर्शनों के लिए गए और उन सब की चरण वंदना करके उन्होंने अपना परिचय दिया सभी ने इनके ऊपर पुत्र की भांति स्नेह प्रकट किया इन से विदा लेकर फिर ये भक्त हरिदास जी की समाधि के दर्शनों के लिए गए वहाँ हरिदास जी की नाम निष्ठा और उनकी सहिष्णुता का स्मरण करके ये मूर्छित हो गए और घंटों वहाँ की धूल में लौटते लौटते अश्र विमोचन करते रहे श्री चैतन्य की सभी लीला स्थलियों के दर्शन करके ये पुनः पंडित गोस्वामी के समीप लौट आए तब गदाधर जी ने इन्हें महाप्रसाद का भोजन कराया भोजन के अनंतर स्वस्थ होने पर इन्होंने श्रीमद्भागवत के पाठ की जिज्ञासा की गदाधर गोस्वामी के नेत्रों से जल निरंतर बह रहा था खाते पीते पढ़ते लिखते हर समय उनका अस्त्र प्रवाह जारी रहता था वे बड़े कष्ट से पोथी को श्री जी को देकर पढ़ाने लगे श्रीनिवास जी ने देखा पोथी का एक भी अक्षर ठीक ठीक नहीं पढ़ा जाता सभी पृष्ठ पंडित गोस्वामी के नेत्रों के जल से भींगे हुए हैं निरंतर के अस्त्र प्रवाह से पोथी के सभी अक्षर मिटकर पृष्ठ काले रंग के बन गए हैं श्रीनिवास जी ने उसे पढ़ने में अपनी असमर्थता प्रकट की तब गदा गोस्वामी ने कहा श्रीनिवास अब मेरे जीने की तुम विशेष आशा मत रखो संसार मुझे सुना सुना दिखता है हाय जहाँ गौर नहीं वहाँ मैं कैसे रह सकूँगा मेरे प्राण गौर दर्शनों के लिए ललायित हो रहे हैं यदि तुम पढ़ना ही चाहते हो तो आज ही तुम गौर चले जाओ नरहरी सरकार के पास मेरे हाथ की लिखी हुई एक नई पोथी है उसे ले आओ बहुत संभव है मैं तुम्हें पढ़ा सकूँ श्रीनिवास जी समझ गए कि पंडित गोस्वामी का शरीर अब अधिक दिन तक नहीं टिक सकता वे उसी समय सरकार ठाकुर के समीप से पोथी लाने के लिए चल पड़े श्रीहट्ट में आकर उन्होंने सभी वृत्तांत सरकार ठाकुर से कहा और वे जल्दी से पोथी लेकर पुरी के लिए चल दिए अभी वे पुरी के आधे ही मार्ग में पहुँचे थे कि उन्हें यह हृदय को हिला देने वाला दूसरा समाचार मिला कि पंडित गोस्वामी ने गौरविरह की अग्नि में अपने शरीर को जला दिया इस, इस संसार को छोड़कर गौर के समीप पहुँच गए दुखित निवास के कलेजे में सैकड़ों वर्षियों के लगने से जितना घाव होता है उससे भी बड़ा घाव हो गया वे रो रो कर भूमि पर लौटने लगे हाय उन महापुरुष से मैं भागवत भी न पढ़ सका अब पूरे जाना व्यर्थ है यह सोचकर वे फिर गौड़ की ओर लौट पड़े वहाँ पानी हाटे से कुछ दूर पर उन्होंने एक तीसरा हृदय विदारक समाचार सुना एक मनुष्य ने कहा महाप्रभु के तिरुभाव के अनंतर श्रीपाद नित्यानंद जी की दशा विचित्र हो ही गई थी उन्होंने संकीर्तन में जाना एकदम बंद कर दिया था देखड़दह के अपने मकान में ही पड़े पड़े हाग और हाग गौ और कहकर सदा रुदन किया करते थे कभी कभी कीर्तन के लिए उठते तो क्षण भर में ही मूर्छित होकर गिर पड़ते और घंटों में जाकर होश में आते सभी भक्त उनकी मनोविथा को समझते थे इसलिए कोई उनसे संकीर्तन में चलने का आग्रह नहीं करता था एक दिन वे श्याम सुंदर के मंदिर में भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे थे संकीर्तन करते करते ही वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े जब उनकी अचेतनता अंतिम ही थी भक्तों ने भांति भांति के यत्न किए किंतु तो फिर वे सचेत नहीं हुए ये गौरधाम में जाकर अपने भाई निमाई के साथ मिल गए श्रीनिवास जी के ऊपर मानव भद्र गिर पड़ा हो देखिन्न चित्त से करंदन करते करते सरकार ठाकुर के समीप पहुँच पहुँचे और रो रो कर तभी समाचार सुनाने लगे भक्ति भवन के इस प्रधान स्तंभों के टूट जाने से भक्तों को अपार दुख हुआ सरकार ठाकुर बच्चों की तरह ढाव मारकर रुदन करने लगे श्रीनिवास जी के दोनों नेत्रों नेत्र रुदन करने लगे